सृष्टिस्पष्टीकरण द्वारेण अद्वैतमेव्यर्थत निर्धारित सऊ व निश्चय विवृणत सृष्टि है मिश्र मिथ्या उसे मिथ्यात्व का स्पष्टीकरण करके उसके द्वारा अद्वैत ही श्रुति का विवक्षितर्थ है क्षुति कार्थ है उसको निश्चय कराने के लिए सऊत निश्चयम विवृणत श्रृति का निश्चय का विवरण करते हैं नेहनानेो माया, ने माया अज बहुधा माए से तो सहुरा माया जब नेह नानती इंद्रो माया भी पूर्व रूपये माया से अनेक रूप प्राप्त करते ऐसा वेद में कहा गया इसलिए अजायमान अजा मू बहुधा जायते मैसे वास्तव तो नहीं आकांक्षा प्रदर्श आकांक्षा प्रदर्श्य श्लोकाक्षरा व्याको आकांक्षा करके व्याख्या करते भगवान भाष्यकार कथम सूत्र निश्चय सूति का शक्य है ठीक है त्र आद्यता व्यतिरक दर्शि पुनरअन्वयाख्यान जात नेहना चाना तरीके देखा करके अन्के दर व्याख्यान करते हैं यदि ऊतते सृष्टि नाना तथा सत्यमेंतु बास्तव यदि सृष्टि होती तो नाना वस्तु सत्य ही है में नाना वस्तु वाक्य सत्य है तो नाना वस्तु सत्य है प्रदर्शन नाना वस्तु का अभाव दिखाने के लिए निह: ऐसा नास्ते वाक्य नहीं होना चाहिए निह: अस्तिकाना किंचन ऐसा भाव का प्रतिशत द्वैत पदार्थ नहीं है उनका प्रतिषेद करने के लिए प्रतिशिध्य कथम तभी सृष्टि भी प्रतिशत यदि का पूरा जाता है उपदेश तो क्यों करते तथा तस्माद आत्मिक सृष्टि अभूत प्राण सम्वाद जीव ब्रह्म की एक ज्ञान के लिए ही सृष्टि प्रति कल्पिता प्रति अभूत अवास्तविक जैसे प्राण संवाद है प्राण श्रेष्ठ अवधारण कराने के लिए ही आख्या है क्या प्राण संवाद यथा तो प्राण वैशिष्ट्य दृष्टि प्राण संवाद से कल्प्य थे प्राण से, से इसकी दृष्टि के लिए करने के लिए श्रुति में प्राण संवाद कल्पेत तथा तो सृष्टि तो तो एकत्व प्रतिपत्ति कल्पित है प्रतिपत्ति ज्ञान के लिए सृष्टि श्रुति में कल्पित है वास्तविक वास्तव्य सृष्टियोग से उपदिष्ट वास्तविक सृष्टि नहीं हो सकती अद्वित ब्रह्म निरवय उससे नहीं कल हेतुअत दर्शयन द्वितीय पाद्य सृष्टि कल इस दूसरा हेतु तो दिखाते हुए द्वितीय पाद का अवतरण करते हुए उसका तात्पर्या तो कहते हैं इंद्र माया भी अभूतार्थ प्रतिपादक माया शब्दी देखे। परमात्मा माया के द्वारा प्राप्त तो करते माया शब्द दिया जो अभूतार्थ प्रतिपादक ये वस्तु ही नहीं इसके अर्थों प्रतिपादन प्त्त्त्त करने वाले माया इसी शब्द से सृष्टि तो का व्यपदेश करने से वो वास्तव सही माया शब्द है ना सृष्टिर असोकता युक्ता है शेषा सृष्टि का व्यप कथन किया गया माया शब्द माया से मैसे सृष्टि तो सृष्टिवास्तव नहीं कल अग्रंथे प्रजानामस्व पाठा मैयाश्द मिथ्या नवती है अभिधानग्रंथ में निरुक्त निघंटूमें प्रज्ञा नमस्व पाठा मैका पाठ प्रज्ञा के नाम प्रज्ञा का दे केतह केतु चेतह चित्तम क्रतु असुदी शची माया वयुनम ये शब्द प्रज्ञा के पर्यावाचक शब्द में माया नाम आया माया शब्द आया तो मायाथ न होती मिथ्याार्थ न होती माया शब्द तो ज्ञानार्थ होगा मिथ्यार्थ नहीं होगा ऐसा शंका करता है पूर्व पक्षी भाषा में प्रज्ञा वचन माया शब्द माया शब्द तो प्रज्ञावाचक ही क्या माया शब्द से प्रज्ञा नमस्त क्वाचितक मंगी करते कहीं कहीं कौश में माया शब्द प्रज्ञावाचक है प्रज्ञा के अर्थ में पढ़ा गया है सिद्धांत कहता है सत्य कथम तरी मिथ्या यदि प्रज्ञा नाम में माया शब्द है तो माया का प्रज्ञा हो हुआ, हुआ। अथ्या कैसे होगा ऐसे संक्राम से सिद्धांति कहता है इंद्रिय प्रज्ञाया अभिद्राम मगमेश इंद्रियजन्य ज्ञान तो अविद्यामय है अविद्या का कार्य है अंतकरण इंद्रिय इंद्रियजन्य ज्ञान अविद्यामय है उनसे माया होगा मा तो ही माया कहा गया इंद्रियजन्य ज्ञान ज्ञान तो हो तो गया माया शब्द का सव। कि लेकिन इंद्रियजन्य ज्ञान वो तो माया है वास्तव नहीं और नहीं माया शब्द था प्रज्ञा ब्रह्मचैतन्य माया शब्द से प्रज्ञा कही गई वह प्रज्ञा ब्रह्मचैतन्य नहीं वह प्रज्ञा ब्रह्मचैतन्य क्यों नहीं या भयस्न्ते विश्व माया निवृत्ति इत्यादि निवृत्ति सवनाथ भूयस्ते सर्व मय की निवृत्ति पर आध समाप्त होने पर विश्वमाय की निवृत्ति सम्पूर्ण माया की निवृत्ति होती माया की निवृति श्रुति में कही गई यदि ब्रह्मचैतन होता तो उसकी निवृत्ति नहीं होती निवृत्ति शवनाथ वह तो ब्रह्मचैतन्य नहीं और ब्रह्मचैतन से भिन्न जितने ज्ञान है वो आविद्यक है किन्तु अस्तव इंद्रजन्य क्या से अभीअन्वय व्यतिधायतः अवद्या मेथन मिथ्याशब से मिथ्यापित कितुअ्य प्रज्ञाइ इंद्रिजन्य इंद्रिजन्य होने से तद्यान्वय व्यतिकाधायित इंद्रिजन्य प्रज्ञा अविद्याइंद्रियजन्यज्ञान अविद्या इंद्रजन्य जान नहीं अभिद्या व्यक्ति का अनुविधा अनुविधान करने वाले अनुकरण करने वाले अविद्या अपरमाण्य नहीं है तत्व अक्षर अनुगुण श्लोक का तात्पर्य कहकर के अभी शब्द अक्षर के अनुगुण कहते माया अभी इंद्रिय प्रज्ञा भी अविद्या माया विकास इंद्रिय प्रज्ञा भी इंद्रियजन्य ज्ञान जो कि अविद्या प्राप्त होता है मायामयी सृष्टि तर दस्तंत्र परतेम तृतीय पादम अवतारित सृष्टि मायामयी इसमें दूसरा हेतु कहानी के लिए अजायमान बहुधा तृतीय पाद तृतीय पादम अवतार इतिहाँ अजायमान बहुधा विजायती सुख अजायमान बहुधा विजायती जो अजन्म है और बहुत प्रकार जन्म होता तो अजायमान होते होते बहुत प्रकार जन्म कैसे होगा फिर तो जन्म वास्तव हो तो अजायमान कैसे होगा अजायमान होता अजय आदि बहुत स्थानीय कहा गया इसलिए बहुधा विजायत मतलब मिथ्या उत्पत्ति अजामनस बहुधा बीजान विरुद्धम आशंक्य है तो बहुध जन्म के उगा तो विरुद्ध है इस शक चतुर्थ पद उत्थय चतुर्थ पद माएते तो स मतम से तो वास्तव उत्पत्ति नहीं वन से अजाथी और कल्पित उत्पत्ति वनशिश जायते जाय तो स न अजा बहुध जायता है माया तस्मा मयया अश्रुत से कथम एवकार से आवाप सियाद्या माए एव से मैं नहीं सूतिश्रुत आवाप तक ग्रहण कैसे क्याकार के मिलकर मयया जाए तो आशंकिया शब्दोंवधारणा शब्द अवधारणा मैयाब्द माया से तो स्लो कहीं शब्द मया जाते तो वो तो शब्द एवकारा तो शब्द अवधारणा मे जाते अवधारणमे अभन के अवधारण को अभिनय कर कहा माए थमधार्य मे ऐसा किश्चय करते हैं वास्तव जन्म वस्तु जन्म तो वास्तव में क्या नीं ऐसा आशंका होते न ही अजाव बहुधा जन्म च एक तो संभव अजाय बहुधा जन्म ये अग्न भी व शैत्यम औष्णय से अग्नि जैसे शैत्य और औष्णी दोनों एक साथ संभव नहीं दोनों संभव नहीं है ठीक है आपने कत्व ज्ञान में वो सृष्टिश्रुति तात्पर्य गम्यम शेषत्वाद विवक्षिता हेतुअर्मा ज्ञान ही सृष्टि प्रतिपादी का सृष्टियों तर्परि का तात्पर्य से गम्य होतापर्य का विषय आत्मीक ज्ञान सृष्टि जो कही गई तेषत्वाद आत्मिक्व ज्ञान विशेष फलिधो अफलम तदंगम आत्मीक ज्ञान का फल है अफल सृष्टि वाक्य वाक्य सृष्टिवाक्य अफलम फलविधो उसका अंग उसका शेष हो जाता इसे इसे तो तो <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> है इसे सृष्टि अविवक्षिता इसमें हेतुंत्र कहते फलवत्ता आत्मीकत्व दर्शन में जो फलव ही, जिसका फल है कोई सूची का अनिश्चित अर्थ है आत्मीकत्व दर्शन का फल है तस् फलवत् प्रमाण म है आत्मीदर्शन आत्मकर्शन इसे प्रमाण कहते तो को मोह का कोकपश्यत एक अपश्यत को मोह क शोक शोकम का आक्षेप आचार्य शोकमोहअपश्यत एक आचार्योपदेश पश्चात आचार्योपदेशातकार करता है पश्यत का साक्षात्कत जो साक्षातकर्ता है तकत्कार सभी शोकमोहलक्षित संसार नव मोह कह शोपक शोकमोह तो का तो उपलक्षित है, उपलक्षण संसार नहीं न कव विफलवादेदृष्टिपेक्षिता कितने निंदतवादनकर्ता चेत सृष्टि दृष्टि भेददृष्टि विफल है केवल विफल होने से ही अभिवेक्षित इतने मान नहीं इसका कोई फल नहीं इसलिए अभिवेक्षित है इतने नहीं यह तो है कारण फल नहीं जैसे आत्मिक तत्व ज्ञान का फल है जैसे भेद दृष्टि का फल नहीं होने से अव्यवत है ये के कारण है केवल इतने नहीं और भी कारण है किंतु निंदित है भेद दृष्टि की निंदा की गई निषि भेद का निषेध किया गया अनर्थ करोत्सव द्वितीय भय भवती मृत्यु से मृत्यु भय अनाथ भेद इसलिए अविवश्य है मृत्यु स मृत्यु में आपनौती तत्व दृष्टि की गई अनाथ कर भेद दृष्टि इसलिए तात्पर्य का मैं नहीं तो एकत्रिका तात्पर्य भेद दृष्टि मिथ्या से अंतर महत भेद दृष्टि भेद दिष्टि मिथ्या विषय कौन से मिथ्या है्रम ज्ञानी दुसरी हेतु कहस हेतु कहते जन निषेद में सम्भूति असंभूति कही गयी असंभूति कारण प्रकृति उपासना कार्य ब्रह्म उसका निषेध किया गया संभुतर अपवादाच निषेध करने से संभव कार्य मात्र का ही प्रतिशोध किया जाता है यदि वास्तव उत्पत्ति हो कार्य हो तो पासना का निंदा नहीं की जाती इसलिए संभव कार्य मात्र का ही प्रतिशोध हो जाता कार्य है ही नहीं को जान दी थी कौन इसको उत्पन्न करेगा ये कहकर एक कारण का ही प्रतिशोध कर दिया कार्य कारण दोनों का ही प्रतिषेध हो गया टीका में सम्यक भूति ही ऐश्वर्य यहा सा सम्यक भूतिकाधर साम्य भूतिर मे सदेवत साठायाेष्ठज कार्य उ निंदाई प्रधानमलन संभवशब्दी कार्यमें निषिध्य युद्धकर्तृ तम जितने योद्धा है मल्ल उनमें जो प्रधान है उसको जो हराज अपरास्त कर लिया तो फिर अन्य को तो सब तो तुरंत ही नष्ट कर देंगे जीत जाते हैं ये प्रधान मल्ल ने प्रधान मल्ल का निबरण अपराप्त कर दिया तो सबको प्राप्त कर देंगे आगे कठिन नहीं <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> भेद कार्य में सबसे श्रेष्ठ ही रहने गर्भ उसकी जब निंदा हो गई अन्य जितने कार्य सबकी निंदा हो जायी संभव शब्द में निषिध्य संभव शब्द से कहा गया कार्य का ही हो गया तथा तो सिद्धम तस्तुत्व तो इसलिए कार्य वर्ग जितने अवस्तु वास्तव नहीं <coughs> कारण प्रतिषेधन तदवस्त तो तो सिद्धिस् यथोक्री कारण का भी प्रतिषेधक से तरण से अवस्थसिद्धि वास्तव्यथसिद्धि कार्यक्रम रही आत्मतुभ्योगी अद्यूनों जनएती कारण प्रतिषिध्य पूर्वाधि परिवार से व्याख्या करते भगवान काम प्रवेश इस अवश्य में कहा गया इति सम्धेर उपास्यपवादा की उपासना का के की के उपास्य का अपवाद किया गया संभव प्रतिशत संभव कार्य प्रतिशत टीका में उपासना सनाधन आद्य करके अंधम तम प्रवेश ये उपासना की निंदा करके इव इत्यादि के संभुतिपासनाव इधर देवता संभुते उत्ताया द जो संभूति देवता है उस त्याज्येय उसका उपास्य नहीं तत प्रधानभूत देवता उपास्यवापवादात तो ततो अर्भागतन सर्वे संभव शब्द कार्यमात्र प्रधानभूत तो देवता हिरनिगर उसकी उपासना का निशा क्या क्या उपास्य तो अपवाद का अनुषे उसे अर्वागतन उसे निकिष्ट जितने सर्वे संभव शब्दित कार्यमात्र संभव शब्द से कहा गया सब कहे निषदी तथा से कारिय से कारिय से कार्य अवास्तव का अपवाद तस्मा मिथ्यात्व नियम सक्यं तदवस्तरअपवादे तस्थ्या कार्यम श्यास उपासना की निंदाई कितने इतने मात्र से तस्म तो मिथ्याय अभाव मिथ्यात् तो, तो नियम नहीं निंदा करने पर मिथ्या इसम तो नहीं न कार्य मात्र से मिथ्यात् तो, कार्यमात्र मिथ्या है इसे न शक्य प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कसती आशंक भाषा में न ही परम तो संभूतायादपवादप्य परम से हे कार्य जीवन यदि उत्पत्ति होती है तब तदवाद उपयूत हे तो अबवाद तो नहीं होगा है तदवस्तुत्वख्यापना तो तो था नौपिशा संभुति की निंदा की गई किंतु अवस्तुत्वख्यापन तो के लिए नहीं कितु विनाशन कर्मण देवता उपासना से समुचय विद्यार मृत्यु विनाश के द्वारा से कर्म कहा गया कर्म के साथ उपासना का समुचे विधान करने के लिए पृथ पृथ निंदा की गई समुचय से विधान से फल क्योंकि समुचय विधान फलवत है ऐसा शंका करता है पूर्वपक्षी वाक्य में ननु विनाशन सम्भूत है समुचय विधि सम्भुत अपवाद विनाशकें कर्म के साथ उपासना का समुच्चय विधान करने के लिए समुचि का अपवाद हो एक के निंदा का की जाती है समुच्चय विधान के लिए अपवाद समुच्चय समुचय विध्य दृष्टान्त निंदा समुच्चय विधि के लिए इसमें दृष्टान्त देता है पूर्व पक्षी अंधम अंतम तम प्रवेश ये अविद्यापास अविद्या तो कर्म उपासना के लिए कर्म के लिए निषिध किया गया और पत्व तो तो ये जो विद्या कर्म केवल के उपासना करते उनकी निंदा की ये दोनों की निंदा करके दोनों के समुचे विधान है है ठीक खालो अविद्या शब्दित तो कर्म अपवादो विद्या कर्म हो समुचय विद्या अविद्या शब्द से कर्म कहा गया उसकी निंदा की गई विद्या शब्द से कहा गया कर्म उसका अपवाद विद्या समुच्चय ऐसा निश्चय में कहा गया इसको चोद्यम अनुजाती ये जो पूर्विका आक्षेप है उसको पूर्व सिद्धांतिका ठीक है। कहा गया हैपवाद तद वस्तुको न आपने कहा सिद्धांत पूर्व करता है तो संभुति के का अपवाद कार्य अवस्थेअ अवस्थित करने के लिए ऐसा नहीं होगा जो हमने कहा उत्थित ऐसा संख्या का अनुपुर सिद्धांत समुच्चय से अविद्यावस्था अवस्थित फलवस्थित संभुत्यादाधीन उत्तम तदवस्थम तो मनमान सूरत सिद्धांत कहता है समुच्चय से अविद्यावस्थायाम अवस्थित फल कर्म उपासना का समुचय अविद्यावस्थायाम अविध्यावस्था में अवस्थित फलवता फल बतहे यद अवस्थुत्व सम्भुत्या निंदा अध्ययन मुक्तम सम्भूति की निंदा के अधीन सम्भूति में कार्य में अवस्थित जो कहा गया है तब तो तदवस्थम वो से रहा निंदा कहा गया उहा क्योंकि अविद्यावस्था में फल है मानते हैं सिद्धांत तथा विनाशाख्य कर्म साका मृत्युरचरनावता कर्मसमुचय पुरुष संस्कार कर्मफलराग प्रवृत्ति साध्य साधन लक्षण मृत्यु प्रकार विनाशन मृत्यु बिना से कर्म बिना साक्ष्य से कर्म न स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति रूप से मृत्यु मृत्यु का मृत्यु का अर्थ क्या है स्वाभाविक जो अज्ञान अनादिकाल अज्ञान उससे जो प्रवृत्ति होती है उसको मृत्यु कहा अशास्त्रीय प्रवृत्ति स्वाभाविक अज्ञान जन प्रवृत्ति मृत्यु उसको पार करता है विहित कर्म करने पर अज्ञान शास्त्र संस्कार रहित स्वाभाविक अज्ञान से जो प्रवृत्ति होती उसका वो कर लेता उसको पार करता है मृत्यु अति करणार्थकों जैसे कर्म शास्त्रीय कर्म स्वाभाविक अज्ञान प्र जन्य प्रवृत्ति कर्मों को पार करने के लिए ठीक इसी प्रकार देवता दर्शन कर्म समुचय से किरणगर को उपासना और कर्म अनुष्ठान ये दोनों का समुचय पुरुष संस्कार रूप से पुरुष अंतरण शुद्धि के लिए संस्कार के लिए कर्मफल राग प्रवृत्ति रूप से और कर्म फल में राग राग जन्म प्रवृति प्रवृत्ति रूप मृत्यु के लिए अतिक्रमण करने के लिए जिसे पहले था स्वाभाविक प्रवृत्ति रूप मृत्यु को पार होने के लिए ठीक प्रकार उसको साध्य साधन स्नाद्य लक्षण से वही प्रवृत्ति साध्य साधन साध्य साधन आगे स्नाद्य से लक्षित होता है मृत्यु एसनाद्वय लक्षण निश्चित मृत्यु को ऐसे लक्षण बारे मृत्यु को अति कर्म करने के लिए अग्निहोत्रा शास्त्रीय से कर्म लोग अशास्त्रीय मृत्यु तरणार्थ शास्त्रीय कर्म विनाश नाम का विनाश ने मृत्यु शास्त्रीय कर्म के दौरान मृत्यु को पार करना मृत्यु शब्द का अर्थ अज्ञान जन्म अशास्त्रीय प्रवृत्ति रूप मृत्यु तरण के लिए इसी प्रकार तथा साधनादि एसना रूप मृत्यु तरनाथत्व समुचि साधन साध्य रूप मृत्यु है ऐसा साधन साध्य कर्म साध्य स्वर्ग आदि यानी कि जो ऐसा है यही मृत्यु है ऐसा रूप मृत्यु तरना समुचय से उपासना कर्म दोनों करने पर एसना रूप मृत्यु को करने के लिए कहा तथा सम्भुत्याम अविरुद्धम अविद्यावस्था में कहा गया ऐसे वास्तव नहीं उपासना करने के लिए कोई जरूरी नहीं। मृत्यु मृत्युचर संस्कार कथन कथम इत्या यदि प्रवृत्ति को पार होने के लिए तो संस्कार कैसे होगा शंका से कहते हैं मृत्यु पुरुष संस्कृत से मृत्यु साध्य ऐसा और साधन एसना दो ऐसा तो है जो ऐसा रूप मृत्यु से मृत्यु तो ही अशुद्धि ऐसा ही अशुद्धि उससे रहित पुरुष, वही शुद्ध होता है अतः मृत्युर अर्थात देवता दर्शन कर्म समुचय लक्षण ये अविद्या मृत्यु का अतितरण करने के लिए ही देवता दर्शन उपासना हिरण्य घर और कर्म का समुचय रूप जो गया वो तो अविद्या है कामचार काम बाद काम भक्षण आदि स्वाभाविक प्रभु संस्कार अग्निहोत्र फलम कामचार अपनी इच्छा से जैसे व्यवहार किया काम बाद जैसे कुछ बोलने लगा अपनी इच्छा से शास्त्र संस्कार शास्त्र को नहीं मान करके काम भक्षण इच्छा से जो चाहे करने लगे ये सब स्वाभाविक प्रवृत्ति अशास्त्रीय शास्त्र शास्त्र के अनुमत प्रवृत्ति नहीं करके अपनी इच्छा के अनुसार जो कुछ बोलने लगा जो कुछ करने लगा कभी जगे कभी सोए कभी स्नान करे कभी उठे अपनी इच्छा से कुछ खाने लगे ये सब स्वाभाविक प्रवृत्ति है यही अशुद्धि है शास्त्रीय प्रवृत्ति के द्वारा ये अशुद्धि का वियोग होता है यही संस्कार है अशास्त्रीय प्रवृत्ति को ही छोड़ करके शास्त्रीय प्रवृति होनी चाहिए ये पहले होने पर संस्कार शुद्ध होता है तब आगे बढ़ता है जब तक अशास्त्रीय प्रवृत्ति में लग रहा है कुछ तो मतवाद वाले अपने को एकदम ऊपर स्थिति मान करके शुरू से अशास्त्रीय प्रवृत्ति करने लगते हैं, वो काम से है आगे प्रगति तो नहीं होगी शास्त्रीय प्रवृति आवश्यक है शुद्ध होने पर धीरे धीरे देर आगे बढ़ते हैं। ये होता है कामचार काम वाद आदि रक्षण साधि के प्रवृति ये अशुद्धि अशुद्धि के संस्कार नित्य अग्निहोत्र आदि फलन नित्य कर्म अग्निहोत्र आदि का यही फल है शास्त्रीय कर्म का ही है ठीक इसी प्रकार तथा निष्काम होकर समुच कर्म उपासना करेगा हिरण्यगर्भ कर और कर्म दोनों निष्काम होकर करने पर उसका फल है कामख्याशु व्यापृति काम ही अशुद्धि इच्छा इतना के निवृत्ति अविद्या मंत्री मृत्युचरण हेतु श्रवण संभुत अमृतमशनते चभूतेरमृतत्व अभिलाषा कथम समुचय फल मृत्युरतिचरण अभीशंका करता है पूर्वी अविद्या मृत्यु तरीका इस मंत्र में मृत्युचरणेत तो अविद्या ऐसी तो संभुत्या अमृतमशनतेमृत अभिलाषाभ कहा गया कथम समुचे फल मृत्यु अतितरण तो उपासना कर्म के समुचय फल अतितरण मृत्यु का कैसे होगा ऐसा इसे कहते हैं में। आ, तो मृत्यु अतितरण तरण अर्थात देवता दर्शन कर्म समुच्चय लक्षण या विद्या इसका अर्थ कर समुचय मुख्यमंत्री अमृतत्व घटे थे समुचय से मुख्य अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है तो अमृतत्व तो गौण लेना है तस्व अमृत मे वक्षण आगे कहेंगे विद्या से ज्ञान से अमृतत्व को प्राप्त करता है समुचया अमृतत्व का साधन नहीं है अतः समुच् अविद्या मृत्यु तृतीय निर्देश समुचलक्षण अविद्या अविद्या मृत्यु तृतीय जो कहा गया ये अविद्या से मृत्यु को पार करता है समुचय से आपेक्षिक मृत्यु तरण हेतुसंभवात्थ आपेक्षिक मृत्यु का तरण का हेतु आपेक्षिक मृत्यु साधा अधिक इसका कारण हेतु यदि अविद्याशब्देन समुचय विवक्ष्य अविद्याशब्द से उपासनाकर्म समुचय न कथंतरी विद्यांश अविद्यांश इत्यान विद्यादुचय निर्द्य है यदि समुचय शब्द से अविद्या कहेंगे विद्याच अभीद्या विद्या और अविद्या का समुचय कैसे होगा न ही देवता दर्शनकर्म समुचय से देवता दर्शन कर्म समुचय को अविद्या शब्द से यदि कहेंगे फिर अविद्या को किस विद्या के शासन उचय करना देवता दर्शन कर्म समुचय को यदि अविद्या कहेंगे तो उस अविद्या का ब्रह्म विद्या के शासन उचाई तो संभव नहीं तो फिर यदि हिरण्य ग्रह उपासना कर्म के समुचय को अविद्या शब्द से कहेंगे तो विद्यांश अविद्यांश यह तद्वे इस मंत्र के द्वारा अविद्या के साथ विद्या का समुचय कैसे होगा ये ब्रह्म विद्या का समुचय अविद्या के साथ नहीं हो सकता है एक शाकरण से कहतेमर सेरक्त उपनषास्त्रोचनापी परमात्मे उत्पत्ति पूर्वभाव अविद्या पश्चात भावीनी ब्रह्म विद्यामसाधन एकेण पुरण संपद्यना अविद्या समुच्य उच्य है एवं एवं ऐसे समुच्च अनुसार करने से ऐसा लक्षण अविद्या मृत्यु अति तीन से ऐसात्मक अविद्या है साध्य साधन सना यह मृत्यु है उसे यदि हिरानगर उपासना और कर्म करता है निष्काम होकर के ऐसे मृत्यु से अति हो गया तभी विरक्त वैराग्य होता है विरक्त से साधक से उपन से आलोचना पर से फिर उपन साक्षार्थ सा आलोचना करता है प्रवण मननादि तो करने पर अंतकर्ण शुद्ध हुआ वीरक्त हो गया परमात्मिक पहले अविद्यारानगर उपासना कर्म समुचय पहले अविद्या है आगे पश्चात भावनी ब्रह्म विद्या पश्चात ब्रह्म विद्या <laughs> के साधन पहले एक पुरुष हिरण्य गपासना कर्म करके कर उसके पश्चात जब वृत्त होता है करता ब्रह्मात्म ज्ञान होता है तो एक पुरुष में कर्म से संबद्ध मान हुआ अविद्या के साथ विद्या का समुचय कर्म समुचय पूर्व अविद्या अविद्या का अर्थ हिरण्यगर उपासना अभी कर्म शुद्ध होने पर वेदांत सवन करने आगे विद्या होगा तो अविद्या के साथ विद्या का समुचय ऐसे कहा जाता है नातेकर्थ अवश्य भावित hmm. भाष्य मै आलोचन पर उपनिषद शास्त्र आलोचन पात परमात्मक विद्यापत्ति नातेम अवश्य भावित अवश्य होगा प्रतिबंधकारुत्पत्तिपत्ति प्रतिबंधक मल ऐसादी वो जब यदि निवृत्त हो गया राग आदि नष्ट हो गया प्रतिबंधक अभाव पर अवश्य कार्य होगा कार्य प्रति अभपति एवं मंत्रार्थ स्थिति प्रकृति फलित मंत्रार्थव अब्द से हिरण्यगर होना कर्म का समुच्चय कहा गया उसे स्वाभाविक प्रवृत्ति रूप मृत्यु और मृत्यु का पार होने के लिए फल बताया अतो अन्याथत्वाद तो अमृतत्व तो साधन ब्रह्म विद्या निंदाथ अववाद इसलिए अमृतत्व साधन अन्याद उपासना तो अन्य के लिए अमृतत्व के लिए नहीं अमृतत्व के साधन से थे ब्रह्मविद्या ब्रह्म विद्याविद्या उसकी अपेक्षा करके उपासना आदि उपासनाद उपासना कर्म भी अन्यार्थ होने से उसकी निंदा के लिए ही समुच अपवाद अन्या अन्यअत्व के समुच्च अशुद्धि क्षयुम सच्च दिष्ट किमित अद सत्रह अन्य अर्थ का तो समुचय अशुद्धिक् हेतु ऐसा की निवृति यदि वो आवश्यक है तो फिर उसका निंदा अपवाद क्यों करते है शंखा करता है पुरोषित पुरोष सिद्धांति करता है यद्यपि अशुद्धि विवेक हेतु अतनिष्ठत्वात्थ अशुद्धि विवेक हेतु तो है फिर तथापि तो टीका न अतनिष्ठत्वा तो अर्थात तो परमार्थ अमृतत्व तो फलत्व तो परमार्थ फल अमृतत्व तो फलक नहीं परमार्थ तो अमृतत्व तो फलक नहीं होने से उसका अपवाद हो जाएगा तदपवादी करता हूँ है इसका फल है लेकिन मुख्य अमृतत्व का साधन नहीं होने से निंदा की गई अपना जैसे कहा गया न कर्मणा न तपसा इत्यादि त्यागिन एक अमृतत्व मानस ज्ञान से वैराग्य से अमृतत्व मुख्य प्राप्ति होती है कर्म तपादि से नहीं ऐसे कर्म तपादि का जो निंदा की जाती है वो निंदा वस्तु कर्म तो कर्मतत्व तो तो व्यर्थ का नहीं ज्ञान की अपेक्षा निश्चित साधना ये कहने के लिए निंदा की जाती है नहीं तो कर्म तपादि तो व्यर्थ ली ठीक इसी प्रकार यहाँ भी मुख्य अमृतत्व की अपेक्षा यह मुख्य अमृतत्व के लिए नहीं होने से कर्म और हिरण्य गर्भ उपासना की करके उस समुचय की निंदा की जाती है अपवाद फलम दर्शन आद्य भाग विभजन उपस ये अपवाद संभूति का निंदा समृति की निंदा इसके फल दिखाते हुए पहले भाग विभाजन व्याख्यान को का उपस्य में अतएव आपेक्षिक आपेक्षिक सत्य नहीं जन पुनः आपेक्षा द्वितिया भाष्य में पहले परमा सदापेक्षाख्या परमात्सद आत्मीक इसके पीछे करके मिथ्या है संभव कार्यवर्ग उसका प्रतिशत किया गया ठीक है कौन न्यून जनयत कह करके इसके से तो सूचि का द्वितीयाथिका व्याख्या करते माया निर्मित जीवस्थ अविद्या प्रत्युपस्थात अविद्याप्वात्मतः कौ न्यूनों जनयत माया निर्मित जीव से जीव तो मैया निर्मित है माया निर्मित से जीव से अवद्या प्रत्युपस्थित मै से निर्मित अविद्या उत्पन्न हो अद्याशिष्टन से अवद्यास तो अविद्यावृत्त हे स्वभाव्यावृत्त अपने स्वयं ब्रह्मे परमा को जन उत्पत्ति के होगी ठीक है उत्तम अर्थ दृष्टान स्पष्टी दृष्टात स्पष्ट करते नहीं रज्वाम अविद्यापित सर्पम पुनर्विवे तो जनयत कषित रज में अविद्या सर्प विवेक नष्ट हो जाता है रज ज्ञान हो गया फिर उसी सर्प को कोई उत्पन्न कर देगा ऐसा नहीं होता है तथा तो न कष्ट एनम जनयत फिर जीव की उत्पत्ति कैसे होगी यदि को नक्षेपार्थत्न प्रतिष्ठित है को नक्षेप तो के लिए कौन उसकी उत्पत्ति करेगा कारण का प्रति से तात्पर्य जन कारण न किंच जीव नष्ट हो, हो गया ज्ञान से उसका जन कारण उत्पन्न करने वाला कारण कुछ ही नहीं ये अभिप्राय टीका ततचेत उद्भूत जीव कथम तनैत्री जनैत्रिकारण न ये उच्चते यदि अभिद्या से उद्भूत होता जीव तो जीव का जनैत्रिकारण नहीं कैसे अविद्या उसके कारण तो हो जाएगा ज्ञाता कारण नहीं कैसे कहते ऐसा कारण आशंका हम कहते हैं नष्ट से जनैत्री कारण नहीं अभिद्या से उत्पन्न हुआ ज्ञान तो नष्ट हो गया तो फिर उसका कोई कारण नहीं है जीव से जीव का जन्म का कोई कारण नहीं है प्रमाण कहते हैं न्याय कुतचित न किस उत्पन्न नहीं है कोई इसलिए उसका कोई कारण जनक नहीं है अविद्या सबको जन्माभाव सूचे अविद्या के मैं जन्म नहीं आविद्या के ही जन्म केवल भान होता है न बहु कश इतनी द्वैतम वस्तु नवती क्या इस कारण से भी द्वित वास्तव नहीं कहते स एष नेति व्याख्यात निःणुते ये सर्वग्रा भेतुनाज प्रकाशते यतः भावेना भावेना हेतु प्रकाश व्याख्या मूर्तामृतब्राह्मणे प्रतिपादन किया मूर्तामृत आकाशादी लुखा गया क्षेत्र नेत नीति से निन्नुते शुतिष का निष्दर्ति अथा आदेश नये ने ख कर्ति मृत आमृत जितने जीतने का सौ प्रतिपन अभ्यारोपत्याग श निषेद कर्ति सी सर्व अग्राह्य भाव ग्राह्य जितने शा निषेत करती अग्र सर्व का निषे निषेद करते पूर्व का निर्द नि श का निषेद कर्ति शन का जितने ग्राह्य है मूर्ता अमृत गेय अवस्तु है सबका निषेध करने से आत्मतत्व तो अग्राह्य हुआ ग्राह्य का सबका निषेध तो करके अग्राह्य रूपेण अजम प्रकाश होते हेतु से जो अजन्मा है है वही अजन्मा है आत्मतत्व तो उसको प्रकाश किया गया स्थिति के द्वारा अद्य सत्य तो ठीक तो, है जे गाय ब्राह्मणों रूप है इसे किया गया मूर्तामृत व्याख्यातम व्याख्यातम तो मूर्तामृत आदि सर्वमेव जो कहा सहा मृताम ब्राह्मण सर्व त्याज्य अग्राह्य सौ्यगनाये अग्राह्य अथ अग्राह्यभाव कहते ग्रह नये नेतवा निषेधति सौ निषेधकर् शौक निषेधक नेत ने कर्मी गीत निग्रह्य निषेध कर अतः स व्यवस्था उपक्रम्य प्रतिपादित आत्मतत्व से कुटस्थ से, से अभिषेक प्रथनोपत्ति नेत नेति इत्यादि करके आरंभ करके प्रतिपादित होता आत्मतत्व जितने विषय का सौ निषेध कर दिया ज्यां, ज्यां, ज्यां का तो एक कुटस्थ रहेगा जो अभिषय क्योंकि जो विषय ज्ञान का है सबका निषेध करना विषय का निषेध करने से अभी बच्चे जाएगा अभिषेय प्रथनोपत्ति प्रथम मनी प्रथन <coughs> तो हो गया प्रथम प्रथम से उपत्ति अभी तो हो जाएगा नेत-नेति जाएगात्पर्य आतने बार बीस व्याक्त मिचा व्याक्त मा का मिचा पूरा सबको संबंध करने के लिए बीक्षा है सर्विशेष प्रतिषेधन सर्व, जिसमें विशेष सर्वेशा विशेषा प्रतिषेधना स विशेषता प्रतिषेध करके अथा आदेश नीति नीति कहकर प्रतिदित आत्मनों दुर्बोध मनम स आत्मना दुर्बोधमते उपायर अन्यान उपाय तस्व प्रतिपादय आत्मेक प्रतिपन करख्या तत्सव जो मुर्का मुर्का दी से कहा गया अब मूर्ता मंत्र प्रतिपत रहुगात मूर्ता अमृत दो रूपोपन्यास कथन के बाद उसके निषेध यदि नहीं करेंगे तो निर्विशेष वस्तु की प्रतिपति नहीं हो सकती मूर्ता अमृत ब्राह्मण आकाश आदि पांच भूतिक उत्पत्ति कही गई मूर्ता मूर्त व्यत का और उनका निषेध नहीं होगा तो निर्विशेष वस्तु के प्रतिपादन उसकी प्रतिपत्ति ज्ञान कैसे होगा तब तो तत्प्रतिप्रत्या परिसम्पति तो निर्विशेष आत्मवस्तु के ज्ञान से ही मुख्य संभव है इसलिए आदेश हो तो अथात आदेश नीति नीति आदेश निर्विशेष से आत्मतत्व से उपदेश निर्विशेष आत्मतत्व का अथाहत आदेश है निर्वशेषात्मत तो उपदेश अथाह आदेश तब आरंभ तो हुआ तो एवं प्रस्तुत आदेश आत्मतक तो तो आरंभकर्तिकृति ने न्योज जो प्राप्त सबका निषेधि दीक्षत सरवर्तामूर्ताशेष से मूर्त आमूर्त कार्य सशेष का निषेध करते हैं विशेष जितना आरोपीते ज्ञन ग्राह्य सबका निषेधों दर्शक सूचना में तेने आत्मा जिज्ञासितो अविशिष्ट निर्दिष्ट जिज्ञासा का विषय आत्मा वो अविशिष्ट था जितने विषय से सबका निषेध कर दिया तो निर्दिशेष आत्मा बचा व निर्दिष्ट था न चेद मूर्तामृता अधिकार प्रतिपादित सचेत यदि मूर्तामृत ब्राह्मण में ऐसे प्रतिपादन किया है इस प्रकार निर्विशेष सत्य न तत्व का ऐसे प्रतिपादन किया गया है तरी किमित प्रदेशातरे पुनः पुनर एवं प्रतिपाद्य तरी अन्य स्थान में बार क्यों कहते हैं क्या ब्राह्मण में क्या फिर प्रतिपादन क्यों बार बार करते हैं पुनरुते आशंका कन् पर कहते हैं व्याख्या व्याख्यालोक में व्याख्या करते वाक्य में यद य्याख्या तथा तो निणुते तो ग्राह्य तो जनिमत बुद्धि अपलपति जितने ग्राह्य है सौकट तो बाला जनिमत बुद्धि विषय ज्ञान का विषय सौक श्रुति अपलाभ करती अर्थात सौको ज्ञ को ज्ञेयों को निषेध करने से अर्थ तो ने से सिद्ध हुआ? सह से नीति आत्मनुअश्यता दर्शय श्रुति अग्रह्य भाव अजम प्रकाशत ग्राहे का निषेध करने से आत्मा अग्राह्य अदृश्य उपाय उपनिषाताजानत ये सब मूर्त अमृत उपाय है उपाय उपेयनिष्ठता में जानता उपेय में उसकी निष्ठा उपय आत्मतत्व उपेय तात्पर्य के द्वारा उसको बताना है उपे ही में तात्पर्य ऐसा नहीं जानने वाले कह मानता है उपाय तेना व्याख्या उपयत ग्राह्य तमामूत जैसे उपेय आत्मतत्व उपाय हो गया मूर्तामृत देता उपाय को भी जो मृताम तो कहा गया जैसे ब्रह्म है ऐसे उपाय भी ग्राह्य हो जाए सत्य करके <coughs> इसलिए अग्राह्य भावने ने है तो ना कारण अग्राह्य कारण है अग्राह्य रूप से जितने ग्राह्य सबका निषेध कर देती नहीं तो जैसे उपय आत्मतत्व तो ग्राह्य है ऐसे उपाय भी मृत ग्राह्य हो जाएगा सत्य सुने इसलिए सब अग्राह्य भाव ने को प्रकाश करती का निषेद करके यद्यपि यद्यपूर्तामूर्त प्रकरणे प्रतिपदी आत्मतत्व आत्मतत्व प्रतिपादन क्या गया तथा तस् परम सूक्ष्म दुर्गत्म अत्यंत सूक्ष्म आत्मतत्व दुर्जान सानरुपाय सद्भाविप्राए न पुनः पुनः प्रतिपादन क्ष यद्यारोपित तदेषमुत्यत्मस्वरूप निरुतिशेष सद्भाव रहने अन्न उपाये ईश्विक से तस्त पुन पुनः प्रतिपादन इच्छया वही आत्मतत्व का बार बार प्रतिपादनिक्छा थे क्योंकि दुर्गोद दुर्ज्ञान इसलिए यद्यद आरोपित नूरताम का जो आरोपित हे तत्दे समय छव का नेत नेत कह करके सबका दो बारिक्षा व्याप्त मिच्छा के संबंध करने का के संबंध करने के लिए सब का निषेध करके अभी सिस्टम और बाकी जितने ग्राह्य का निषेध कर दिया अमूर्ता गेम पदार्थ का गेय पदार्थ का निषेध हो जाने से अभी बाकी बच गया निर्विशेष जो गेय नहीं ज्ञान का विषय नहीं होता है आत्म सर्वपरा इसको निवेदित ज्ञाप है सर्वम सर्विता स्पष्टीकुर्वाण सदासमग्राह्य भावना इसका, इसका स्पष्ट नेत करते नैतनीति की व्याख्या करते ग्राह्य जनवत तो बुद्धि विषय अवलभ स येस इत्याद्यता आत्मा अदृश्य विशेष निषेध मुखे में दर्शयती सब विशेष के विशे निषेध के द्वारा आत्मा में अदृश्य दिखाती श्रुति यदश्यम कार्यम मनसा वाचा चोचरीभूत तद सेत अपलपति जो कार्य है दृश्य मन और वाणी के विषय सब का निषेध करती नीति नीति परमार्थ वस्तु पर अदृश्यमित रुवाणा कार्यवर्ग का, का निषेध करके दृश्य का निषेध करते करते श्रुति क्या करती पर वस्तु तो तो अदृश्यम दृश्य वस्तु दृश्य वास्तव हो नोपद्य दुश्य यदि वास्तव हो तो परम वस्तु अदृश्य दृष्य का निषेध करना ये नोपद्य दृष्य वस्तु ते अलग पदे न उपपद्यते तथा अनुपत्ति दृष्यवर्ग से अवस्तुत सिद्धम दृष्यवर्गवस्तु नहीं तो वास्तव होगा तो उसका निषेध नहीं बनेगा नुति विशेष निर्णय श्रुति विशेषवर्ग किपलाभ करती जो व्याख्यान श्रुति में कहा गया है मूर्ता मृत ब्राह्मण में इस सब विशेष को निषेध क्यों करती यदि निषेध किया गया और नहीं कहना चाहिए था पंक प्रक्षाणन न्याय पाता पंकों को पैर में लगाना त्रिधोना उसके धोना उसके प्रक्षाणनाधि पंकज से दुराग स्पर्शन बरम पंक लगाकर धोनी के अच्छा स्पर्शन ही करना चाहे यदि मूर्ता मृत मिथ्या है तो उनकी उक्ति उनका कथन ही कथन करे फिर निषेध करना इस तत्व तो का प्रक्षाणन न आपत्ति इति आशंक अग्राह्य भावना इत्यादि व्या करती सर्वग्रह्य भावने जो कहा गया <coughs> उसकी व्याख्या करते भगवान मासीकार उपाय उपयनिष्ठता मजानता जो अधिकारी नहीं जानता उपाय का तात्पर्य उपयोग नहीं उपाय तो केवल उपेय को जानने के लिए उपय है अद्वैतात्म तत्व तो तो। उसके ज्ञान के लिए उपाय मूर्ता मूर्त कहा गया और नहीं जान करके जैसे उपयोग सत्य है ऐसे उपाय भी सत्य है ऐसा ग्रहण कर ले इसलिए अग्राह्य भावना उसका अपलाप कर दी उपाय है उसके द्वारा उसको ज्ञान का और उपाय में सत्य तो बुद्धि है उसका निषेद्ध तो करना चाहिए दिव भाव इत्यादि ने व्याख्यात से रूप प्रपंच से दो ब्रह्म ब्रह्मात्म मात्र परिवशायितम अप्रतिपद्यमान जो नहीं जानता है ये जितने है मूर्ता मूर्त सब ब्रह्मात्म मात्र में परिवशा अद्वितीय ब्रह्मात्मा मात्र में उसकी उसका तात्पर्य समाप्ति इस अप्रतिबद्ध मानस जो नहीं जानता है वो क्या मानता है ब्रह्मवद एव उपायतन अभिमतस्य जैसे ब्रह्म है सत्य ऐसे उपायतन अभिमत प्रपंच से वस्तुव्य न ग्राह्य शंका जैसे ब्रह्म सत्य है ऐसे उपायतन अभिमते प्रपंच मूर्तामूर्त ब्राह्मण ये वास्तव होगा ऐसे ग्राह्य की आशंका होगी यह आशंका सामा तो शंका नहीं हो इस अशेष विशेषर राहित अद्व ब्रह्मस्वूप निर्धारणा आरोपी प्रपंचम प्रतिषेधतिश्रुति अशेष विशेषराहित्य जितने विशेष है सौ का अभाव नीति नैतिक सौ विशेष का निषेध है अद्व ब्रह्मस्वन निर्धारण निश्चय का नि केले आरोपित प्रपंच प्रतिषेधति श्रुतिश्रुति आरोपित प्रपंच मृत मृत सौ का निषेध करके उपाय कल्पित वस्तुभा वास्तव नहीं उपय से प्रति -प्रति तो सदैिक रूपत्वाद उपय ब्रह्म सदाई करूपयी कथम तथाविध वस्तु प्रतिपत्ति कैसे उपेय वस्तु की प्रतिपत्ति -प्रति कैसे होगी उपाय तो वास्तव्य ही नहीं वास्तव कोई नहीं रहा उपाय तो कैसे उसके उपय का ज्ञान होगा इस आतंक अजम इत्यादि व्यास थे अजम अजम प्रकाश थे इसकी व्याख्या करते हैं तपस्थ में तत से एवं उपाय उपनिषाता जानता जो सय कात्पय परसन उपाय मूर्तामृता उपहे ब्रह्म उसमें परसन जानता जब समझता उपयसे च निच कर उपय ब्रह्म निच य पर तबाह्याभ्यंतर अजम आत्मतत्व प्रकाशते स्वयं बाह्याभ्यंतरे के आत्मत अजन्मे स्वयं प्रकाशमान जाता है समारोपित से सर्वस्व निषेधादेव आरोपित सौका जो निषेध कर देंगे स्वातंत्र निष्दात होने से आरोपित सर्पादि सर्पादि अधिष्ठान सत्ता है ही नहीं मूर्ताद रूपे आदित्य ब्रह्म मात्रता में प्रतिपति मानस इस प्रकार मूर्तादि का निषेध किया गया यदि वास्तव होता तो निषेध नहीं होता निषेध होने से आरोपित है आरभित तो वस्तुअधिष्ठानित नहीं इसे मुर्पा, मुर्पा है मृतअम अमृत जितने उपयूप अद्वीत ब्रह्म मत अधानित्रित हीस प्रतिप्यम से साधक ब्रह्मण्च ये भी समझलिता ब्रह्म हमेशा एक कुटस्थे निदृष्टिस्वभा सदृष स्वभाव ज्ञानस्वभा समझता है जानतः जानने वाले साधक का तस् सा उत्तम से अधिकारी नए उत्तम अधिकारी इसे समझ लेता है स्वयं स्वयम तो है ना, स्वयं ही प्रकाशते कमतत्व अन्या प्राणिकपेक्षा की बिना, अन्य अभ्यास आवृत्ति के प्रस्या आत्मत उतर तो विशेषण प्रकाशी होती कुटस्थ नि दिखा सदाएक आत्मत प्रकाश हो जाता है कल्पित प्रतिबिंबादी वो अवृद्धमचने का कैसे ज्ञान होगा आत्मतत्व का जो उपाय सो मिथ्या है और कोई हे नहीं अदित्य सदा ही के रूप रूप सत्य उपाय के उन्हें ज्ञान कैसे होगा तो सिद्धांत कहता है वो आत्मतत्व उपाय कल्पित होने पर भी उपाय हो सकता है कल्पित भी उपाय हो सकता है जैसे प्रतिबिंब कोई वास्तव नहीं है कल्पित है फिर भी प्रतिबिंब के द्वारा बिंब का ज्ञान होता है प्रतिबिंब वास्तव नहीं होने पर भी जैसे बिंब ज्ञान का उपाय है इसी प्रकार ये कल्पित प्रपंच उपाय मूर्ता मूर्ता कल्पित होने पर भी आत्मत्व ज्ञान का उपाय होगा उनका निषेध करके अधिष्ठान को जानने के लिए प्रतिभागत कल्पित उपाय तो अविरुद्ध कल्पित उपाय हो सकता है इसमें कोई विरोध नहीं इसलिए अध्यारप करके प्रपंच कल्पित बताया उसका निषेध करके आत्मतत्व तो बताने के ही है ओद्रम कर्णे शूनिया मददेगा भजा